पहला प्रश्न मैं चकित हूँ यह देखकर कि आपके तीर्थ में किस भांति देश देश से दूर दूर की यात्राएं करके लोग आ रहे और आप हैं कि कभी अपने कक्ष से भी बाहर नहीं जाते यह चमत्कार क्या है समझा प्रेम कीर्ति चमत्कार इसमें जरा भी नहीं एस धमो सनातनों ऐसा ही सनातन नियम है दिया जलेगा तो परवाने दूर दूर से चले आएंगे दियों को उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ता दिया अपनी जगह होता है परवाने आते और परवाने मिटने आते दिए के साथ जलकर एक हो जाने आते शिष्य अपनी मृत्यु खोज रहा है अपनी मृत्यु अर्थात अहंकार की मृत्यु सिस बोचिल है अपने होने से बहुत ढो चुका भार खींच चुका हिमालय को बहुत अपने सिर पर निर्भर होना चाहता है कोई चरण चाहता है जहां अपना सारा भार उतार कर रख सके कोई सानिध्य चाहता है जहां बोध चके होस जगे कि अब तक जो कांटे बोए हैं आगे उनका बोना बंद हो जाए क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं कांटे बोते हैं कांटे काटते हैं बोते तो कांटे हैं आशा करते हैं फूलों की इससे निराशा हाथ लगती है सिस खोज रहा है कोई स्थल कोई विद्यापीठ कोई सत्संग जहां फूलों के बीज कैसे बोए जाएं, फूल कैसे उगाए जाएं, इसकी कला सीख सके और इस कला का पहला कदम है अपने को मिटा देना अपने को समर्पित कर देना समर्पण से बड़ा सौभाग्य इस जगत में दूसरा नहीं प्रत्येक व्यक्ति समर्पण को खोज रहा है जाने अनजाने गलत सही जब तुम प्रेम के लिए आतुर होते हो तो तुम समर्पण के लिए आतुर हो लेकिन प्रेम तृप्ति नहीं देगा क्योंकि समान चेतना की अवस्था वाले दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति वस्तुतः समर्पित नहीं हो सकते बुझे दिए के सामने पतंगा समर्पित भी हो तो कैसे हो वह ज्योति ही नहीं है जिसमें डूबा जा सके मिटा जा सके लीन हुआ जा सके बुझे लोग तो बहुत मिलते तुम अपना प्रेम भी उन पर डालते हो पर हाथ कुछ लगता नहीं लग सकता नहीं तुम भी बुझे वे भी बुझे जहां एक बुझा दिया था वहां दो बुझे दिए हो जाते इसलिए प्रेम विषाद लाता है यद्यपि प्रेम की तलाश समर्पण की थी लेकिन जल्दी ही प्रेम समर्पण की जगह एक दूसरे पर मालकियत करने की दौड़ में परिणत हो जाता है। बुझा दिया तुम्हें मिटा तो सकता नहीं बुझे दिए के करोगे क्या बुझा दिया तुम पर मालिकियत करने की कोशिश करेगा क्योंकि बुझा दिया यानी अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति और अहंकार की एक ही चेष्टा है दूसरे के ऊपर मालिक हो जाना अहंकार दावेदार है परिग्रही है परिग्रह से ही जीता है दूसरे पर जितना दावा हो उतना ही अहंकार परिपुष्ट होता है चले थे समर्पण को बात उल्टी ही हो गई करने लगे संघर्ष इसलिए जो प्रेम बड़ी सुखद कल्पनाओं और आशाओं में शुरू होते वे बड़े दुखद नरकों में परिणत हो जाते परंतु फिर भी प्रेम में खोज तो समर्पण की ही थी दिशा गलत थी बात और लेकिन आकांक्षा सही थी रेत से तेल निचोड़ना चाहता, तेल निचोड़ना चाहता वह आकांक्षा तो ठीक थी पर रेत से तेल निचोड़ा नहीं जा सकता इसलिए असफलता हाथ लगेगी जीवन एक लंबी विफलता और व्यथा की कहानी हो जाएगा मर्ते समय तुम पाओगे खाली हाथ आए थे और भी खाली हाथ जाते हो जिनका प्रेम सब जगह से असफल हो चुका है वे ही सदगुरु के पास आके सफल हो पाते जिन्होंने प्रेम को बहुत बहुत रूपों में देखा परखा उसकी पीड़ा झेली है वही सदगुरु के प्रेम में गिर पाते वह प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा है उसके पार फिर प्रेम निराकार हो जाता है सदगुरु तक प्रेम में आकार होता है सदगुरु से प्रवेश हुआ कि प्रेम निराकार हुआ परवाना जलती हुई समा पर गिरा निराकार हुआ और जैसे समा की ज्योति भागी जा रही है आकाश की तरफ परवाना मिटा कि उसके लिए भी आकाश के द्वार खोले तुम जरा समा तो जलाओ और देखो दूर दूर से पतंगे आने शुरू हो जाते इसमें चमत्कार कुछ भी नहीं मनुष्य सदा से तलाश में है सत्य की किसको अभिपसा नहीं मैं यहां बैठकर मौन पुकार दे रहा हूं वह मौन पुकार सुनी जाएगी दूर दूर तक जहां भी हृदय प्रेम के लिए लालाय थे वहीं हृदय तंत्री बज उठेगी समय और स्थान इस पुकार में व्यवधान नहीं बनते प्रेम समय और स्थान के अतीत वहां दूरियां मिट जातीं वहां कोई दूरी नहीं होती इसलिए ऊपर से लगता है कि इस तीर्थ में देश देश से दूर दूर से यात्राएं करके लोग आ रहे वे आ रहे हैं इसलिए कि उन्होंने कुछ अपने हृदय में होते देखा है और अब हृदय कोई दूरी नहीं मानता हृदय ने कभी दूरी मानी नहीं दूरी तो नापजोक है मस्तिष्क का और हृदय तो सात समुंदर लांग सकता है क्योंकि हृदय दुस्साहस करना जानता है बुद्धि तो कायर डरती झिझकती नाव की जंजीर को किनारे से जोर से बांध लेती कि कहीं नाव जाने अनजाने छूट न जाए सागर में तूफान और सागर में सदा तूफान है, कभी कम कभी ज्यादा और नौका तो छोटी है सागर बहुत बड़ा है और दूसरा किनारा दिखाई भी नहीं पड़ता है लेकिन कभी कभी न दिखाई पड़ने वाले उस किनारे की आवाज सुनाई पड़ती न दिखाई पड़ने वाले उस किनारे की भी झलक अंत में उतरने लगती न दिखाई पड़ने वाले उस किनारे का सौंदर्य भी कभी दूर निवार पुकारने लगता है फिर जाना ही होता है फिर जाना ही पड़ेगा फिर एक अनिवार्यता है जिसे टाला नहीं जा सकता कल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता ना अभी खोनी होगी ना अभी छोड़नी होगी ना अभी खोलनी होगी फिर रात का अंधकार हो कि झंझावात उठे हो, कि मिट जाने और डूब जाने का खतरा हो लेकिन रुका नहीं जा सकता और जो इतने साहस से उस दूसरे किनारे की तलाश में चलता है उसके लिए मछधार भी किनारा है वो मझधार में डूब भी जाए तो भी पहुंच गया जो किनारे से बंधे हैं किनारों पर ही डूब जाते उनकी कायरता उन्हें मार डालती कहावत है ना वीर पुरुष एक बार ही मरता कायर हजार बार किस मरण की बात हो रही समर्पण से जो मरण घटित होता है उसी मरण की बात है नहीं चमत्कार कुछ भी नहीं है ऐसा ही सदा होता रहा ऐसा ही सदा होता रहेगा जिनकी तलाश दूर से आ जाएंगे और जिनकी तलाश नहीं है पास भी होंगे और उनके होने से कुछ भी ना होगा एक महिला ने चार छह दिन पहले ही पत्र लिखकर पूछा कि मैं यहां रहूं कि अपने देश वापस जाऊं क्या आप मुझे दूर मेरे देश में भी इतने ही उपलब्ध होंगे जितने यहां मैंने उस उससे उत्तर दिया कि हां उतना ही जितना यहां लोग तो अपना अपना अर्थ लेते हैं मेरा अर्थ कुछ और था उसने कुछ और अर्थ लिया वो मैं जानता था कि भैया अर्थ मेरा अर्थ था कि ना तो तू मुझे यहां उपलब्ध है ना तू मुझे वहां उपलब्ध होगी मेरा मतलब था जितनी तू मुझे यहां उपलब्ध है उतनी ही वहां उपलब्ध होगी मजे से जा यहां रहना व्यर्थ अकारण वह समझी कि अरे तो मैं बड़ी धन्यभागी हूं कि जितने मुझे यहां उपलब्ध हो उतने ही मां मुझे उपलब्ध होंगे कल वह महिला ऊर्जा दर्शन के लिए आई थी हजारों लोग ऊर्जा दर्शन में आए मगर इतना बंद और किसी को मैंने नहीं पाया इतना दूर उसके सिर पर हाथ रखे हूं और फासला ऐसा कि हजारों को उसका हाथ तो उसके सिर को छू रहा है लेकिन उसका हृदय अछूता है मैं उस पर बरस रहा हूं लेकिन उसका पात्र उल्टा है लेने में भी उसे कंजूसी है। लोग देने में तो कंजूसी करते ही फिर कंजूसी उनका अभ्यास हो जाती फिर वो लेने में भी कंजूस हो जाते फिर वो लेने में भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी लेना पड़े और फिर कल देना पड़े इसलिए उचित है कि ले ही ना कहीं देने की झंझट ना आ जाए तुमने कंजूस देखे जो देने में डरते मैं ऐसे कंजूसों को जानता हूं जो लेने में डरते और यह अंतर जीवन की संपदा ऐसी है कि लेने के लिए भी साहस चाहिए क्योंकि इससे लेने का मतलब मिटना है इससे लेने का मतलब मरना है परवाने को ज्योति उपलब्ध हो सकती है। परमात्मा उसके लिए ज्योति के रूप में प्रकट हुआ है लेकिन ज्योति के साथ उसे एक होना पड़ेगा जलना होगा ज्योति तो जल रही है जैसी ज्योति जल रही है इसी भांति उसे भी जलना होगा तब दोनों में तालमेल बैठेगा दूर और पास की बात नहीं भूगोल की बात नहीं वह महिला निश्चिंत जा रही कि मैं उसे उतना ही उपलब्ध रहूंगा जितना यहां और मैंने जो कहा है वह झूठ नहीं कहा उतना ही उपलब्ध रहूंगा जितना यहां मैं तो उपलब्ध हूं यहां भी लेकिन लेने की उसकी तैयारी नहीं द्वार दरवाजे बंद किए बैठी तो वहां तो और भी कस्क बंद कर लेगी जब यहां नहीं खुल पा रही तो वहां कैसे खुलेगी गहरे अंधियारे को चीरती आई कीर की पुकार पहले कुछ मध्यम फिर दूर दुर्निवार तमे अतल तक डूबी हुई डालों पर सोए अनगिनती खग उस उद्दाम स्वर से ही अनुप्रेरित हो डोल उठे उत्तर में जाग कर बोल उठे गूंज उठा आसमान गीतों के प्रभात में तू भी ओ मेरे आपुत मन तेर दे घुटते तिमिर को स्वरों से बिखेर दे अभी पल झपते ही मौन अंधियारे से तेरे अनगिनती गिनती अपरिचित सहभोगी प्रतिध्वनि उठाएंगे गाएंगे सुबह होती है सूरज एक एक पक्षी को जाके जगाता तो नहीं सुबह होती है सूरज एक एक वृक्ष को झकझोरता तो नहीं कि जागो सुबह हुई कि छोड़ो स्वप्न दिन आया इधर सूरज उगता है और अनिवार्य रूपेण वृक्ष जाग जाते पक्षियों के कंठ रात भर के विश्राम के बाद नए नए गीतों नई नई ध्वनियों नए नए संगीतों में फूट उठते हैं सूरज कुछ कहता नहीं मगर ये घटना घट गट जाती है ये चुपचाप घट जाती सूरज की पुकार किसी परोक्ष मार्ग से वृक्षों को जगा जाती फूल खिलने लगते कलियां पखरिया खोल देती सुबास उड़ने लगती पक्षी न मालूम कैसे सुराग पा जाते कि सूरज जाग गया आदमी भर ऐसा है कि जिसको सुराग नहीं मिलता उसे अलार्म लगाना पड़ता तब जागे और अक्सर तो ऐसा होता है खुद ही अलार्म को बंद कर देता है करबट लेके फिर सो जाता सिर्फ आदमी कुछ निसर्ग से टूट गया है अन्यथा किसी बुद्ध पुरुष का जन्म अनिवार्य रूपेण पृथ्वी पर उन सबको खींच लाएगा जिनके भीतर थोड़ी भी प्राण ऊर्जा है जिनके भीतर थोड़ा भी अंगार जो वस्तुतः जीवित है मुर्दे नहीं लासे नहीं जो अपने को ढो नहीं रहे जिनके जीवन में जरा भी जिज्ञासा है मुमुक्षा है खोज है वे कहीं भी हों दूर गुफाओं में छिपे हों कुछ फर्क ना पड़ेगा बुद्धत्व का का जन्म चेतना के जगत में सूर्योदय है इसलिए जो वस्तुतः चेतन है वे गुनगुना उठेंगे गहरे अंधियारे को चीरती आई कीर की पुकार पहले कुछ मध्यम फिर दूर निवार पहले धीमी धीमी सुनाई पड़ेगी पहले कुछ मध्यम फिर दूर निवार फिर तुम बच ना सकोगे काम में रहोगे व्यवसाय में रहोगे उठते बैठते सोते जागते कोई अदृश्य किरण तुम्हें खींचने लगेगी दुर्निवार बचने का उपाय नहीं और आवाज बढ़ती चली जाएगी और आवाज गहन होती चली जाएगी और आवाज उस घड़ी पर तुम्हें ले आएगी जहां यात्रा पर निकलना ही होगा तब में अतल तक डूबी हुई डालों पर स्वय अनगिनती खग उस उद्दाम स्वर से ही अनुप्रेरित हो डोल उठे उत्तर में जाग बोल उठे गूंज उठा आसमान गीतों के प्रभात में यह सहज नियम है स्वय पक्षी जाग उठेंगे उत्तर में गीत गा उठेंगे धन्यभागी है सूरज फिर उगा है फिर फूल खिले फिर दर्शन हुआ है प्रकाश का गाए ना तो क्या करें गुनगुनाए ना तो क्या करें नाचे ना तो क्या करें और धन्यवाद कैसे दें सुबह गाते हुए पक्षी प्रार्थना में लीन है सुबह गाते पक्षी स्तुति में डूबे ये जो वृक्षों में सुबह सुबह फूल खेलाए हैं ये उनकी मौन अभिव्यक्तियां हैं कृतज्ञता की तू भी ओ मेरे अप्रस्तुत मन टेर दे घुटते तिमिर को स्वरों से बिखेर दे अभी पल झपते ही मौन अंधियारे से तेरे अनगिनती अपरिचित सहभोगी प्रतिध्वनि उठाएंगे गाएंगे मैं अपने कक्ष में बैठा और क्या कर रहा हूं टेर दे रहा हूं घुटते तिमिर में स्वरों को बिखेर रहा हूं क्योंकि भरोसा है अभी पल झपते ही मौन अंधियारे से तेरे अनगिनती अपरिचित सहबोगी प्रतिध्वनि उठाएंगे गाएंगे और जिन्हें सुनाई पड़ना शुरू हो गया है वे आने लगे और बहुत आने को हैं असंख्य लोग आने को हैं यह तो वसंत के भी पहले पहले, पहले फूल लेकिन कहते हैं वसंत का पहला फूल भी खिल जाए तो वसंत आ गया फिर पंतीबद्ध फूल खिलेंगे फिर असंख्य फूल खिलेंगे फिर गिनती करने का कोई उपाय न रह जाएगा ये जो छोटी सी सिखाएं अभी जली ये जो गैरिक लपटें छोटी थी संख्या में आज यहां इकट्ठी हैं इन लपटों से और लपटें पैदा होंगी दीयों से और दिए चलेंगे ये गैर अग्नि सारी पृथ्वी को घेर लेगी, और चमत्कार कुछ भी नहीं इसमें कुछ जादू नहीं है जो होना है जैसा होना है वैसा ही हो रहा है इस जगत में कुछ भी अपवाद नहीं होते इसलिए चमत्कार होते ही नहीं जगत में तो नियम है उस नियम का नाम ही परमात्मा है नियम कहो अगर गणित की भाषा का उपयोग करना है परमात्मा कहो अगर भाव की भाषा का उपयोग करना है मगर दोनों से इंगित एक ही की तरफ है अभी समा की मुस्कानों का चुका सका तू मोल कहां छूट छूटकर आ आकर इन लपटों को अपना था चाह जो बने या धुआं परख होगी स्नेह की यह अंतिम मिटने से पहले तू अपना सच्चा रूप दिखाता जा आ, आ, आ मेरे परवाने लौकी लहरों पर लुट जाने आ, आह आ मेरे परवाने लौकी लहरों पर लुट जाने पुकार दे दी गई है पुकार मौन है अपने कक्ष में बैठा अकेला पुकार दे रहा नहीं कान सुनेंगे उसे लेकिन जहां भी हृदय जीवंत होंगे वहां टंकार होगी प्यार से सींचूं तुझे और बीज मेरे एक दिन तू ही बनेगा फूल एक दिन गुणगान गाएंगे सभी ये भ्रमर तेरे आज जुटेंगे सभी तेरे कुल इसलिए आयास क्योंकि होगा व्यक्त तू ही हास मधुर विकास में इसलिए आयास क्योंकि आलिंगन बनेगा एक दिन तू ही अनिल के पास में देख मत तू आज तेरी सेज मृण में है देख मत तू मतू भ्रमरदल किस ओर तन में सोच मत तू तुझे आता है न वैसा हास ध्यान कर तेरी अभी कितनी नवल व्य है सतत चेष्टा सतत मुक्ति प्रयास चिर उद्योग फूटने का विकसने का पर्व यह संयोग हास फुल्लोल्लास पाएगा सभी तू समय आने दे आज मिट्टी में तुझे मुझको बिछाने दे जल बहाने दे बीज तू तू मूल तू ही अरे है वहीन चिन्ह क्रांति सुप्त तू तु, तुझमें प्रसुप्ता अनुगता भूक्रांति यह जो गैरिक सन्यासियों का दीवानों का एक दल यहां इकट्ठा होता जा रहा है यह एक बहुत बड़ी आने वाली क्रांति का प्राथमिक चरण